पर मारथ के कारणे संतलिया उतार संतलिया उतार जगत को राह चलावे जग में धरणी पर के हरी जन हरि अंतर नही फूलन में जो बा हरी हरि जन करी आवे भक्ति करे उप दे जगत को राह चलावै और धरे अवतार रहे तिरगुण गुण संयुक्ता संत जब धरे तिर गुण से मुक्ता पलटू हरी नारद सेटी बहुत कहा समुझा हरी रीजन को दूरी कहे सो नर नर के जाोला भया पुराना आज फटे के काल आज फट हे तीनों तीनोंपन गेबी भजन कमर मान जाना निक ये सफेद ते हु नहीं चेते जोरी जोरी धान धारे ते अब का करी हो यार काल की याद करा चल नो जो रो जाा पलटू दे पे लेत है माया मोह मोहजा झूला भया पुराना तुम्हारी करुणा कृपा की कोष सुहानी उतनी की जितनी धूली धरती खोले नभ की शार दिया भोर। तुम्हारी करुणा की जैसे बेगत वर्षा शरद के निर्मल सरोवर में बसते हुए सरसिज पुंज का मकरंद तुम्हारी करुणा की जिसका तनिका संस्पर्श पाकर हो उठे है आज ये जीवंत मेरे चंद तुम्हारी करुणा शिथिल वात्सल शीतल छा मै छुबक कर शांति पाता है जगत की ज्वाल में जुलसा हुआ या मन थका आ तुम्हारी करुणा छिन यदि आंख मुंदू ले तुम्हारे रूप की झांकी विभाषित है प्राण की अंत सलिल धारा अब मुझे क्या भय कि सलिल में मेरी तरी है सदै पाएगी किसी दिन तो तुम्हारा चोर तुम्हारी करुणा कृपा की कोर सुहानी उतनी की जितनी धूली धरती खुले नफ की खुरा दिया भोर। परमात्मा की ओर जाने वाले दो मार्ग एक ज्ञान एक भक्ति ज्ञान से जो चले उन्हें ध्यान साधना पड़ा ध्यान की फलश्रुति ज्ञान है। ध्यान का फूल खिलता है तो ज्ञान की गंध उठती है ध्यान का दिया जलता है तो ज्ञान की आभा फैलती है लेकिन ध्यान सभी से सधेगा नहीं पचास प्रतिशत लोग ध्यान को साध सकते 50 प्रतिशत प्रेम से पाएंगे भक्ति से पाएंगे भक्ति का अर्थ है डूबना पूरी तरह डूबना मदमस्त होना अलमस्त होना ध्यान है जागरण स्मरण भक्ति है विस्मरण तन मेता ध्यान है होश भक्ति है उसमें बेहोश हो जाना ध्यान पाता है स्वयं को पहले और स्वयं से अनुभव करता परमात्मा का भक्ति पहले पाती परमात्मा को फिर परमात्मा में ने की पाती अपनी यह जगत संतुलन है विरोधाभासों का आधा दिन आधी रात आधे स्त्री आधे पुरुष एक संतुलन है विरोधों में वही संतुलन इस जगत का शाश्वत नियम है उसी को बुद्ध कह रहे हैं यही है शाश्वत नियम कि यह जगत विरोध से निर्मित है वृक्ष आकाश की तरफ उठता है तो साथ ही साथ उसे पाताल की तरफ अपनी जड़ें बेचनी होती जितना ऊपर जाए उतना नीचे भी जाना होता है तब संतुलन तब वृक्ष जीवित रह सकता है ऊपर ही ऊपर जाए और नीचे जाना भूल जाए तो गिरेगा बुरी तरह गिरेगा नीचे ही नीचे जाए ऊपर जाना भूल जाए तो जाने का कोई प्रयोजन नहीं कोई अर्थ नहीं विरोधों में विरोध नहीं है वर्ण एक संगीत है परम विरोध है ज्ञान और भक्ति का और इस सत्य को ठीक से समझ लेना चाहिए कि तुम्हारी रुचि क्या है तुम ज्ञान से जा सकोगे कि प्रेम से ज्ञान का रास्ता कठोर है थोड़ा रूखा सूखा है पुरुष का है प्रेम का रास्ता रस डूबा है रस निमग्न है हरा भरा है जलों की कलकल है पक्षियों के गीत है वह रास्ता स्त्रीण चित्र है स्त्रीण आत्मा का है ध्यान के रास्ते पर तुम अपने संबल हो कोई और सहारा नहीं ध्यान के रास्ते पर संकल्प ही तुम्हारा बल है तुम्हें अकेले जाना होगा नितांत अकेले संगी साथी का मोह छोड़ देना होगा इसलिए बुद्ध ने कहा है अप अपुद्धिपोभाव अपने दिए खुद बनो कोई और दिया नहीं न कोई और रोशनी न कोई और मार्ग ध्यान के रास्ते पर एकाकी है खोज लेकिन भक्ति के रास्ते पर समर्पण है संकल्प नहीं भक्ति के रास्ते पर परमात्मा के चरण उपलब्ध हैं, उसकी करुणा उपलब्ध है तुम्हें सिर्फ झुकना है झोली फैलानी और उसकी करुणा से भरसा हो भक्ति के रास्ते पर परमात्मा का हाथ उपलब्ध है तुम जरा हाथ बढ़ाओ तुम अकेले नहीं हो भक्ति के रास्ते पर संघ है साथ है भक्ति के रास्ते पर तुम्हें बेल बनना है परमात्मा के वृक्ष पर निपट जाना है ध्यान के रास्ते पर तुम्हें वृक्ष बनना है बेल नहीं और इन दोनों में बहुत निर्णायक रूप से चुनाव करना होता है इस स्पष्ट चुनाव करना होता है क्योंकि भूल से अगर वक्त ध्यान के रास्ते पर लग जाए तो चूकता ही चला जाएगा ध्यान सधेगा नहीं मन विषाद से भरेगा ध्यान पकड़ में आएगा नहीं और अगर ध्यान भक्ति के रास्ते पर लग जाए तो दिया भी उठाएगा आरती भी सजाएगा मगर हृदय का संग नहीं होगा गीत भी गाएगा मगर प्रार्थना बन बनाएंगे गुन ही दोहराएंगे, धूप दीप सजा लेगा अर्चना पूजा का थाल सजा लेगा लेकिन बस औपचारिकता होगी प्राणों का नृत्य आत्मा की लीनता संभव नहीं होगी सब थोथा तोता होगा भक्त अगर ध्यान बन जाए तो सब बोझ पहाड़ जैसा बोझ और फलश्रुति कुछ भी नहीं और ध्यान अगर भक्त बन जाए तो सिर्फ औपचारिकता पाखंड सब ऊपर ऊपर प्राण छूते आत्मा भीगेगी नहीं आंसू बहेंगे नहीं पैर नाचेंगे नहीं हां कोशिश करोगे तो एक तरह का व्यायाम हो जाएगा अन्य नहीं और कोशिश करोगे तो आंखों से पानी भी गिरेगा लेकिन पानी और आंसू में भेद है कोशिश करोगे तो ढोंग आ जाएगा लेकिन ढोंग से कोई क्रांति नहीं होती और इस जगत में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि संयोग के कारण लोगों ने धर्म चुन लिए कोई हिंदू घर में पैदा हुआ है कोई जैन घर में पैदा हुआ है तो जो जैन घर में पैदा हुआ है तो वो बस ध्यान की बातें करता रहता है चाहे मौलिक रूप से उसकी क्षमता भक्ति की हो और कोई अगर कृष्ण के संप्रदाय में पैदा हुआ है तो भक्ति की बातें करता रहता है चाहे क्षमता उसके ध्यान की हो पलटू का संसार भक्त का संसार है यह पहली बात ख्याल में रख लेना इसलिए कविटू भक्त की भाषा बोल रहे भक्त की भाषा में पहला सूत्र है परमात्मा की करुणा अपने किए कुछ नहीं होता होता है उसके किए हम तो बाधा ना डाले तो बस हम पर हमारी इतनी कृपा काफी कि हम बाधा ना डालें क्या हम आड़े न आए अपने और परमात्मा के बीच में अवरोध न बने छोड़ने सब उसकी मर्जी पर तुम्हारी करुणा कृपा की कोष सुहानी उतनी की जितनी धूली धरती खुले नफकी सार दिया तुम्हारी करुणा की जैसे विगत वर्षा सरत के निर्मल सरोवर में हुए ज का मकर तुम्हारी करुणा की जिसका संस्पर्श पाकर हो उठे है आज ये जीवंत मेरे चंद। तुम्हारी करुणा शिथिल वात्सल शीतल छाण में छिन दुबक कर शांति पाता है जगत की ज्वाल में झुलसा हुआ यह हम मन थका हारा तुम्हारी करुणा की छिन् यदि आंख मूल ले तुम्हारे रूप की झांकी विभासित विभाषित है प्राण की अंता सलिल धारा अब मुझे क्या भय कि अंता सलिल में मेरी तरी है पाएगी किस दिन तो तुम्हारा छोर तुम्हारी करुणा कृपा की कोर सुहानी उतनी की जितनी धूलि धरती खुले नब की सारती या बोर तो भक्त को चिंता नहीं है एक बार छोड़ दी अपनी नाव उसके सागन उसके भरोसे माची है वह एक बार छोड़ दी उसकी मर्जी पर नाव तूफानों में फिर कोई चिंता नहीं किनारा मिले कि ना मिले जिसने उसके सहारे सब छोड़ दिया उसे किनारा मिल ही गया उसका सहारा किनारा है फिर नाव बचे की डूबे भेद नहीं पड़ता उसकी मर्जी पर जिसने छोड़ दिया वो डूब के भी किनारे को पा लेता है धार में भी किनारा बन जाता है करुणा का अर्थ है यह अस्तित्व तुम्हारे प्रति उदास नहीं है। यह अस्तित्व तुम्हारे प्रति उपेक्षापूर्ण नहीं यह अस्तित्व तुम्हारा ध्यान करता है यह अस्तित्व तुम्हें सहारा देने को आतुर दर है उत्सुक है तुम ही नहीं खोज रहे परमात्मा को करुणाकार थे कि परमात्मा भी तुम्हें खोज रहा है यह आज एक तरफा नहीं लगी है ये प्रेम दोनों तरफ जला परमात्मा परम प्रेमी तुम प्रेसी हो या फिर तुम परम प्रेमी हो परमात्मा प्रेसी जैसी मर्जी हो भक्तों ने दोनों ही रूप स्वीकार किए सूफी कहते हैं परमात्मा प्रेसी है हम प्रेमी इस देश के भक्तों ने परमात्मा प्रेमी है। हम प्रेमी प्रेसी वह कृष्ण हम उसकी गोपियां लेकिन एक बात तय है कि आग दोनों तरफ लगी है यह खोज अकेले अकेले नहीं तुम भी नहीं खोज रहे हो वह भी खोज रहा है करुणा का यही अर्थ है उसका हाथ भी तुम्हें अंधेरे में टटोल रहा काश हम अकेले ही खोजते हो तो मिले या न मिले मगर वह भी खोजता इसलिए आश्वासन ही कि मिलन होगा होकर रहेगा पलटू यही कह रहे हैं कि संतों के रूप में जो आता है वह उसी का हाथ है अंधेरे में तुम्हें टटोलता हुआ। पर स्वार्थ के कारण संत लिया अवतार भक्त की भाषा में अवतार का बड़ा अर्थ है ज्ञानी ध्यान की भाषा में अवतार का कोई अर्थ ही नहीं होता तुम्हें स्मरण दिलाऊं जैन शास्त्रों में अवतार शब्द का प्रयोग नहीं होता न बौद्ध शास्त्रों में होता है हो नहीं सकता अवतार उनकी भाषा नहीं किसका अवतार किस लिए जैन कहते हैं महावीर तीर्थंकर अवतार नहीं जिन है सिद्ध है बुद्ध है अवतार नहीं अवतार का अर्थ होता है अवतरण ऊपर से नीचे की तरफ उतरना तीर्थंकर का, का अर्थ होता है, होता है नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना सिद्ध का अर्थ होता है बुद्ध का अर्थ होता है नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना बुद्ध का अर्थ होता है जैसे कीचड़ से कमल उठे और अवतार का अर्थ होता है जैसे चांद से चांदनी चढ़े हां कहीं मिलन हो जाता है कमल का और चांदनी का वह बात और कहीं चांदनी कमल पर झरती है कहीं कमल चांदनी के साथ नाचता है बस बात और ऐसी भी कुछ घटना यहां घट रही यहां मेरी चेष्टा यही है कि कमल भी खिले और चांद भी उगे अवतरण भी और तीर्थंकर तो भी कहती है क्योंकि चांदनी बरसे और कमल ना हो तो कुछ बात अधूरी रह जाएगी कमल खिले और चांद हो तो भी बात कुछ अधूरी रह जाएगी और जब करना ही है तो पूरा करना अधूरा क्या करना अब तक पृथ्वी के सारे धर्म अधूरे धर्म हैं क्योंकि या तो धर्म ने ज्ञान का मार्ग पकड़ा है या भक्ति का मार्ग पकड़ा है मेरी बातें इसलिए थोड़ी बेबूज हो जाती एक दिन ज्ञान की बात करता हूं दूसरे दिन भक्ति की बात करता हूं कल तक ज्ञान की बात चली ध्यान की बात चली आज से भक्ति की बात शुरू होती है आज से हम दूसरे लोक में प्रवेश करते हैं आज से बुद्ध और महावीर सार्थक नहीं आज से मीरा केतन, पलटू कबीर नानक सार्थक होंगे मगर चेष्टा मेरी यह है कि ऐसे तुम्हें तो दोनों से राजी कर लो जिसको जो रुच जाए कुछ कमल की तरह खिल जाए कुछ चांद की तरह बरस जाए ये बात पूरी हो जाए पृथ्वी एक समग्र धर्म की प्रतीक्षा कर रही एक ऐसे धर्म की जिसके मंदिर में सभी द्वार है एक ऐसे धर्म की जो मस्जिद भी हो मंदिर भी हो गिरजा भी हो गुरुद्वारा भी हो ऐसा मंदिर बनना ही चाहिए बिना ऐसे मंदिर बने आदमी का अब कोई भविष्य नहीं पर स्वार्थ के कारणे संत लिया अवतार पलटू कहते हैं संत को तुम आदमी ही मत समझना नहीं तो भूल हो जाएगी ज्ञानी भी कहते हैं कि संत को तुम आदमी ही मत समझना नहीं तो भूल हो जाएगी मगर ज्ञानी कहते हैं संत है सिद्ध पुरुष है तो मनुष्य ही लेकिन अपने पूर्ण विकास को प्राप्त हुआ जागरूक हुआ कलश सारी कलम त्याग दी सारा अंधकार काट डाला ध्यान के दिए को जला लिया आत्मवान हुआ लेकिन भक्त का संत सिर्फ मनुष्य नहीं है परमात्मा का हाथ है जो उन्हें टटोल रहा है जो अंधेरे में भटके हुए सिद्ध भी मार्ग बनता है लेकिन बहुत अलग अर्थों में सिद्ध भी अनेकों को द्वार बनता है लेकिन बहुत अलग अर्थों में अपने ही आनंद को बांटने के लिए लेकिन हमसे कितना ही ऊंचा हो ज्ञानी की भाषा में सिद्ध हमारी ही श्रृंखला की अंतिम कड़ी है भक्त की भाषा में सिद्ध हमारी श्रृंखला की अंतिम कड़ी नहीं है। बल्कि प्राप्त परमात्मा की हमें खोजने के लिए अंतिम चेष्टा है ऐसा ही समझो जिस गिलास आधा पानी से भरा हो और कोई कहे आधा खाली है वह भी ठीक और कोई कहे आधा भरा है वह भी ठीक दोनों ठीक है लेकिन पूरी बात नहीं दोनों में से किसी के पास पूरी बात तो यह है कि गिलास आधा भरा आधा खाली ये गिलास के संबंध में पूरा वक्तव्य होगा संत के संबंध में मैं वक्तव्य देना चाहता हूँ कि आधा भरा आधा खाली आधा मनुष्य की परम उपलब्धि आधा परमात्मा की परम करुणा परमात्मा ने तुम्हें छोड़ नहीं दिया है कि बटकते ही रहो पुकार रहा है उसने आशा नहीं त्याग दी तुम्हें देखकर अब तक आशा त्याग देनी चाहिए थी मगर उसकी आशा अनंत है रविंद्रनाथ ने अपने गीत में कहा है जब भी कोई नया बच्चा पैदा होता है तो मेरा हृदय परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भर जाता है क्योंकि इस नए पैदा होते बच्चे में मैं देखता हूँ कि अभी भी उसने आदमी से आशा छोड़ नहीं दिए अभी भी आदमी बनाया जा रहा है अभी भी उसे भरोसा है कि आदमी में फूल खिलेंगे अभी निराश हताश होकर सृजन की क्रिया बंद नहीं कर दी अभी नए बच्चे गढ़ रहा है अभी माली उदास होकर नहीं बैठ गया अभी बीज बो रहा है रविन्द्रनाथ का गीत महत्वपूर्ण है हर नया बच्चा परमात्मा की करुणा की खबर लाता है हर नया बच्चा परमात्मा की चेष्टा के लिए, लिए प्रमाण बनता है कि तुम कितने ही भटको उसकी करुणा का अंत नहीं है वह रहीम रहमान है महाकरुणावान तुम्हारे भटकने से तुम्हारी भूल चूकों से उसकी करुणा कम न पड़ जाएगी तुम्हारे पाप बड़े छोटे उसकी करुणा बहुत बड़ी है ज्ञानी अपने पापों का हिसाब करता है एक एक पाप को काटना है पुण्य से ज्ञानी का रास्ता हिसाब किताब का है बुद्धिमत्ता का है जो जो बुरा किया है उस उसकी बुरे को अच्छे से काटना है अशुभ को शुभ से काटना है जहां जहां अंधेरा है वहां वहां रोशनी जगानी जहा जहा बेहोशी है वहां वहां होश लाना ज्ञानी रक्ति रक्ति का हिसाब रखते चलता है बड़ा सावधान बड़ा सावचे कदम कदम पर कांटे और कांटो से बचना है भक्त को इससे इसकी चिंता नहीं क्योंकि तो भक्त की मौलिक धारणा है कि मेरे पाप मेरे सीमित पाप मेरे सीमित हाथ पाप भी करेंगे तो क्या पाप तो करेंगे तेरी महाकरुणा के बाढ़ में सब बह जाएगा इसलिए भक्त अपने पापों का हिसाब नहीं करता उसकी करुणा का विचार करता है अपनी क्षुद्रताओं की चिंता नहीं करता अपने गांवों को गिनता नहीं उसकी मलहम को पुकारता है अपने कांटों की चिंता नहीं करता उसके फूलों की वर्षा को आमंत्रित करता है अपनी प्यास की उसे बहुत सावधानी नहीं उसकी सागर का भरोसा है उसके अनंत सागर का भरोसा है पर स्वार्थ के कारण संत लिया अवतार संत लिया अवतार जगत को राज चला दे भक्ति करे उपदेश ज्ञान दे नाम सुना दे संत के जीवन की पूरी प्रक्रिया क्या है लोग भटके लोग बुरी तरह भटके लोग उल्टे चल रहे जैसा होना चाहिए था वैसे नहीं कुछ भी कुछ हो गए कीर्तन हो गए झूठे हो गए एक पाखंड है जो प्रत्येक की आत्मा पर छा गया संत जब छोड़ता है खींचता है।, है राह पर लुभाता है बांसुरी बजाता है कि अपना एक तारा कि गीत गाता है कि हजार उपाय करता है हजार विधियां खोजता है कि किसी तरह तुम्हें उस जगह ले आए जहां से परमात्मा निकट उस जगह ले आए जहाँ तुम्हारे तार परमात्मा के तारों से जुड़ जाए उस जगह ले आए जहाँ तुम पुनः लयबद्ध हो सको और तुम्हारे जीवन में फिर संगीत हो फिर सुबह हो क्या उपाय है उसके भक्ति ग्रह उपदेश हो मौलिक रूप से तो प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति सिखाता है प्रेम का निम्नतम रूप है काम और प्रेम का श्रेष्ठतम रूप है भक्ति प्रेम है मध्य काम है निम्नतम छोष और भक्ति है उच्चतम लोग तो काम में ही भटक जाते बस काम वासना में ही जीवन व्यतीत हो जाता है के हाथ तो राख ही राख लगती बहुत थोड़े से सौभाग्यशाली है जो प्रेम को जान पाते बहुत थोड़े से लोग जो काम की कीचड़ से प्रेम के कमल को मुक्त कर पाते जिनका प्रेम कामना शून्य होता है जिनके प्रेम में कोई मांग नहीं होती जिनके प्रेम में कोई शर्त नहीं होती जिनका प्रेम बेसर्त होता है फिर और भी थोड़े लोग हैं जो भक्ति को उपलब्ध हो पाते भक्ति का अर्थ है जो कमल से इत्र को निचोड़ लेते जो कमल का इत्र बना लेते, लेतेचे से कमल बन जाए तो कामवासना प्रेम बनी और कमल से इत्र ने है बस सुभाष ही सुबह रह जाए तो भक्ति भक्ति इत्र है शुद्ध सुगंध है दिखाई नहीं पड़ती मुट्ठी में नहीं बांधी जा सकती लेकिन अनुभव में आती प्रेम का थोड़ा संस्पर्श होता है प्रेम थोड़ा थोड़ा देखा जा सकता है धुंधला धुंधला प्रेम संध्या काल है न रात कामवासना तो अंधेरी रात भक्ति भरी तो कहश अब प्रेम है संध्या काल मध्यकाल थोड़ा अंधेरा भी है थोड़ा उजेला भी है प्रेम मिश्रण है जो लोग जीवन के विज्ञान को ठीक से नहीं समझते वो सीधी छलांग लगाना चाहते हैं भक्ति में चूक जाते हैं, वो इत्र निचोड़ने लगते हैं और कमल उनके पास नहीं इत्र निचोड़ने लगते हैं और गुलाब की खेती नहीं थी उनका इत्र काल्पनिक ही रह जाएगा पहले मिट्टी को गुलाब तो बनाओ पहले कीचड़ को कमल तो बनाओ पहले जीवन में गुलाब तो खिलने तो इसलिए मैं कहता हूं प्रेम से डरना मत क्योंकि प्रेम में ही भक्ति का सूत्र छिपा है काम से भी बचना मत भागना मत पलायन मत करना जो डर के भाग जाते वे काम में ही अटके रह जाते डर से कभी कोई क्रांति नहीं होती और कौन नहीं भागना चाहेगा बड़ी आश्चर्य की बात है दुनिया बड़ी अद्भुत दुनिया है इसे गौर से निरीक्षण करो तो किसी और मनोरंजन की जरूरत नहीं ये सारा जगत मनोरंजन ही मनोरंजन है जो लोग यहाँ घरों में रुके वो डर के मारे रुके और जो घर छोड़ के भाग गए जंगलों में वो भी डर के मारे भाग गए ये दुनिया बड़ी मनोरंजक। है एक है जो डर के मारे भागता नहीं। कि लोग क्या कहेंगे कि कहीं पत्नी ने पता लगा जंगल में तो और बच्चे को ऐसी छोड़ छोड़ देंगे पुलिस में रिपोर्ट करेंगे अब किसी तरह थोड़े दिन और बच्चे खींची लो ढोही लो अब इतने दिन के लिए भागना भी क्या है कुछ है जो डर के कारण भाग जाते मुल्ला नसरुद्दीन जब भी किसी ट्रक को आते देखता है ट्रक का हार्ण बचते देखकर एकदम कपड़े लगता है मैंने उससे पूछा की नीन मानसिक बीमारियां मैंने बहुत देखी बहुत सुनी जितने मनोचिकित्सक दुनिया में हुए है उनमें से किसी ने भी इस बीमारी का उल्लेख नहीं किया ये कौन सी बीमारी ट्रक का हार्न बचता है तुम्हें एकदम कपड़े लगते? करीब करीब सब मनोवैज्ञानिक बीमारियों का उल्लेख किया मगर उसने ये उल्लेख नहींन ने कहा अब आप ये न पूछे तो अच्छा मैंने कहा फिर भी कुछ तो कहो कितने दिन से ये बीमारी तुम्हें तो सता रही उसने कहा 25 साल हो गए तुमने कुछ किया नहीं उसने कहा कुछ किया जा सकता ही नहीं अपने हाथ के बाहर बस ट्रक का आन बचता है एकदम छाती बैठती है मामला क्या है कब शुरू ही कैसे शुरू ही उसने कहा मत पूछो लेकिन मैं पूछता ही गया तो उसने कहा आप नहीं मानते तो बता देता हूँ पच्चीस साल पहले मेरी पत्नी एक ट्रक ड्राइवर के साथ भाग गई तब से हान बचता है तो मुझे डर लगता है कहीं वापस ना आ रही बस एकदम मेरी छाती बैठे लगती अब आई लोग डर से भाग भी जाते डर से रुके भी लेकिन डर कोई जीवन का आधार है डर तो मारता है मिटाता है बनाता नहीं भय तो विध्वंस थी आत्मघाती और तुम्हारे कथित महात्मा तुम यही समझाए चले जाते भागो भगोड़ापन नहीं भागना कहीं भी नहीं है जागना जरूर है भागना नहीं समझना जरूर है क्रांति जरूर लानी मगर कब कोई क्रांति ला सकता है वैसे क्रांति आती है बोध कामवासना को समझो तो तुम उसी में छिपे हुए बीज पाओगे प्रेम के और प्रेम को समझो तुम उसी में बीच छिपे पाओगे और जो व्यक्ति कामवासना की सीढ़ी से उठकर भक्ति तक पहुंच गया परमात्मा के द्वार पर खड़ा हो गया जहाँ भक्ति है वहां भगवान है लोग पूछते हैं भगवान का सीब फकीर हुआ बाल से उस मिले कुछ और हसीब फकीर आए हुए थे चर्चा चल पड़ी एक बड़ी दार्शनिक चर्चा परमात्मा कहा है किसी ने कहा पूरब में क्योंकि पूरब से सूरज उगता है और किसी ने कहा कि जेरूसलम में क्योंकि यहूदी ही परमात्मा के चुने हुए लोग हैं परमात्मा ने ही मूसा के द्वारा यहूदियों को जेरूसलम तक पहुंचाया जरूर परमात्मा जेरूसलम में होगा जेरूसलम के मंदिर में होगा और किसी ने कुछ किसी ने कुछ और दास ने उड़ान भर सकते थे उन्होंने कहा परमात्मा सर्वव्यापी सब जगह ये क्या बातें कर रहे है। जेरुसलम कि पूब परमात्मा सर्वव्यापी सब जगह बालसेन चुपचाप सुनता रहा बाल अद्भुत फकीर था ऐसे जैसे पलटू जैसे कबीर सब ने फिर बालसेन से कहा आप चुप हैं आप कुछ नहीं बोलते परमात्मा कहा बालसिन ने कहा अगर सच पूछते हो तो परमात्मा वहा होता है जहां आदमी उसे घुसने देता है बड़ा अद्भुत उत्तर दी तुम घुसने ही ना तो परमात्मा भी क्या करे तुम अपने हृदय में आने दो तो। मगर कौन द्वार खोलेगा भक्ति वहा भगवान लोग उस दिन भगवान का, लोग भगवान को देखने भी आ जाते मेरे पास आ जाते जिसे जिसे जिसे कि भगवान दिखाते जैसे अंधा प्रकाश देखना चाहे जैसा बहरा संगीत सुनना चाहे जैसे गुंगा जीत करना चाहे बिना इसकी फिक्र किए कि मैं अंधा हूं कि बहरा हूं कि गंगा हूं ओलंपिक में भाग लेने जाना चाहिए बिना इसकी ट्रुप्टी की कि मैं लंगा हूं कुछ सत्ता नहीं जल सत्ता नहीं ओलंपिक में भाग लेना तो उसने मैंने लिखने कहा मैं उसने कहता हूँ ये समाधि में तुझाओ पहले ये बताओ भक्ति है वो कहते भक्ति कैसे है पहले भगवान का पता होना चाहिए तो हम भक्ति करेंगे इस बेट को ख्याल रखना परमात्मा का पता जो पहले मांगता है फिर कहता भक्ति करेगा वह अभी तो भक्ति नहीं करेगा क्योंकि परमात्मा का पता भक्ति के बिना चलता ही नहीं भक्ति की की ही उसी पाती भक्ति के आखिरी की पाती है भक्ति के लदालय में उसकी तरंग उठती है जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान है फिर भक्त जानता है कि भगवान और कोई नहीं जानता और लोग तो बातें करते पंडित, है पंडित पुरोहित सब्जों का जान फैला भक्त जानता है भक्त ने देखा है भक्त की आखिर उसकी चार नहीं भक्त ने उसके हाथ नहा लिया है भक्त ने उसके साथ बावर डाली है भी कहते हैं राम की बुलियत भक्त ने उसके साथ साथ दिए भक्त जानता है भक्त ने उसके साथ सुहादरात बिताई वक्त जानता है लेकिन भक्ति तक लाने के लिए तुम्हें काम वासना में छोटे प्रेम को मुक्त करना पड़ेगा प्रेम में छिपी भक्ति को मुक्त करना पड़े सारा उपदेश भक्ति का है भक्ति करें उपदेश ज्ञान दे नाम सुना दे संत तीन काम है भक्ति का उपदेश करे उपदेश शब्द को समझने उपदेश शब्द का बड़ा प्यार्थ है उपदेश का अर्थ अच्छा बात पास बिठाना इसका मतलब भाषण व्याख्यान चर्चा नहीं चर्चा भाषण व्याख्यान अपनी जगह शायद बहाने हैं सब। बात बिठाने के उपदेश का अर्थो अच्छा तक पास बिठाना देश का अर्थ होता स्थान उसका अर्थ होता है, इस होता है पास।, पास और पास और पास ले आना। पास तो पास ले है उतने लेना जितने जा सकते के हृदय की धड़कन पर सुनाई करने लगे जितने पास में आना उसकी श्वास श्वास से तुम्हारी श्वास का तालमेल बैठने लगे जितने पास में आना सदगुरु के आलिंगन में आवृत्त हो जाना इतने पास ध्यान जो उपदेश शब्दकार का है वही उपवास शब्दकार का है वही उपनिषद शब्दकार का है ये तीनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है उपवास का अर्थ उसके पास रहना ये भक्त की तरफ से करनी पड़ेगी भक्त की तरफ का कर शब्द है उपवास उसके पास होना शिष्य का उपाय है, कि है कर और परिवार उपदेश का अर्थ होता है पास लेना ये गुरु की चेष्टा है इस शिष्य को खींच कर चला जाए झटकना न समय न बनाने थे और उपदेख का अर्थ होता है जब सिर्फ गुरु के पास सड़क आया उपवासी तो हुआ और गुरु ने जब शिष्य को पास ले लिया उपदेश तो दिया तब दोनों के बीच जो घटना घटती जो अलौकिक संभव होता है जो असंभव संभव होता है उसका नाम है उपस्थित गुरु बोलता नहीं और शिष्य सुनता है उसका नाम है उपनिषद उपनिषद इस जगत में सवितम अभिव्यक्ति है शिष्य और गुरु के सामिध्य सामिप्य की सत्संग जी की उद्घोषणाएं है गुरु ने दी है समग्रता और शिष्य ने ली है समग्रता न तो गुरु ने देने में कंजूसी की है और न सिने में झिझक की जेली पूरी फैला दी जैसे आकाश हो और गुरु ने पूरा अपने को लुटाया है जैसे नदी समुद्र में उतर जाए ऐसे जरूर शिष्य में उतरा उस अपूर्व घटना का नाम उपस्थित कुछ घटना के भी संस्मरण उपस्थितों में भक्ति करे उपदेश और जैसे भी पास ले लेता है गुरु प्रेम सिखाता है भक्ति जगाता है और पास लेने लगता है अन्य तो क्षणों में ज्ञान दिया जाता है ये ज्ञान बहुत और उस ज्ञान से जो ध्यान से मिलता है ज्ञान से ज्ञान मिलता है तुम्हारे भीतर ही उसका अग्रभाव होता है तुम तो अपने ही भीतर डूबते जाते डूबते जाते डूबते जाते तो आत्मा में ज्ञान का उदय होता है वो आत्मोदय भक्ति में जो ज्ञान घटित होता है वो गुरु ऊंधे है जैसे मेघ गिर गए अखाड़ के और मोर नाचने लगे अब घटनाएं गंदौर होने लगी और बिजली चलकने लगी और प्यासी धरती प्रतीक्षा करने लगी ऐसे जब सिर्फ प्यासी धरती की तरह गुरु के करीब आके प्रतीक्षा करता है या गुरु के धरेन्े मेघ के पास मोर की भांति नाचता है तब गुरु से एक धारा बह उठती वो गुरु की नहीं परमात्मा की पर स्वार्थ के कारण संत लिया अवतार इसलिए पलट कहते हैं गुरु का उसमें कुछ भी नहीं गुरु तो केवल एक मातृ बासली जिसमें तो परमात्मा की गा देता है गीत बंदूर रह जाता है अगर शिष्य के कान गरीब हुआ तो ये गीत सुनाई पड़ता है गीत बड़ा सूक्ष्म निफब्त है ध्वनि मुक्त है ध्वनि सुनने यह गीत सुनने का गीत है यह संगीत सुनने का संगीत है गुरु तो उतर आने देता है मगर सिर्फ इतने करीब होना चाहिए करीब से करीब जितना करीब हो सके उतना करीब होना चाहिए तुम्हें उसके हित तक धनी पहुंच सके तुम्हें उसके स्थान मत मस्त स्वरनाथ पति और यही घड़ी जब ये प्राण की वर्षा होती है तब गुरु के माध्यम से परमात्मा अपना दर्शन देगा। देगा नाम उसकी पचान का उसकी पहचाई दुपति की झूली ज्ञान वर्षा ज्ञान की वर्षा में परमात्मा का साक्षात्कार उसका स्मरण झूल गए हैं उसे फिर याद होनर्स्मरण पीर थोड़ा जाने वाले अंदर बाहर सोनापन है चारो ओर उदासी उदासीपल नैन की मीन विकल है भरे नीर में प्यासी पल छिन निशा दिवस बन नि बीते नाले पथ तकते मैं हारी तुम जीते कब तक रखू संभाल जीवन की न जाने कब चुप जाए कब बुझ जाए बाती यह वियोग की आग तुम्हारी कब तक सहू कहू सह आज लिखे निजर आये जगह अभागी किसी कभी कहेगा वह मुझको बड़भागी मैं किसका मुँह चाहूँ केवल अपना धर्म निभाऊँ? है विरह मुझे प्रीतर है जल की मेरी आगे दुख सुख तुम ले गए उसी के सुख में मगन रहू किस से तीर कहूँ मां छुड़ा कर जाने वाले किसकी छाण कहूँ किसी अज्ञात क्षण में न मालूम कितने जन बीते तब उसका हाथ से हाथ छूट मालूम किस भूल चूक में उससे बहुत छूट गई इसमें जब परमात्मा का पहली बार स्मरण आता है तो ऐसा नहीं लगता कि नया पक्ष जाना ऐसा ही लगता है सबके प्राचीन तुम्हें जाना उपरिषित उठे ने स्मरण कर स्मरण कर पुनः स्मरण कर जैसे जानते थे हम कभी और भूल गए जैसे बात जबान पर रखी इतने ही गरीब परमात्मा कभी कभी हो जाता ना राह पर किसी को तुम देखते हो पहचान ही सकल मालूम पड़ती थी जबान पर नाम रखा मालूम पड़ता है भरोसा है कि आदमी जाना माना है नाम भी पहचाना जरा भी सुनते हैं नहीं मगर फिर भी है कि नाम नहीं आ रहा कहीं अटक गया है कहीं दूर अज्ञात में भटक गया है कहीं उलझा हो गया है चित्र का नहीं उठ पाता चेतन तक में कहीं जब गया किसी पत्थर किसी चट्टान में सदगुरु के सानिध्य में उसे याद आ गया है। उसकी याद की भनक तुम्हारे भीतर सोई हुई भी स्मर्जी को जगा देती चूंकि उसने जान लिया है उसकी आंखों में झाक के तुम तो कर भूली याद आनी शुरू हो जाती और उसकी करुणा नह एक इंच चलो हजार मील तुम्हारी तरफ चलता है करुणा है स्वस्थ विपुल धरती का दहन पर्व नभ का संतोष रस की आगमनी घन का जयघोष व्यर्थ नहीं आंसू में मिस यह बनना घूरगुल व्यर्थ नहीं इधर उधर गिरे पड़े बीज सजन बन रहा पत्थर इन्हीं में फिर कुछ नवीन इनमें है उगने को जीव सभी जहु में पूरी अभिनम चरणों में अर्पित में रहू बन प्रणाम लभता में जाएंगे खुद भरसर को अस्वस्थ रहो व्यर्थ नहीं इधर उधर भिड़े पड़े बीज सृजन बन रहा पत्थर इन्हीं में पसीच कुछ नवीन इनमें है उभने को ज्यो धरती सी कहू बहू में प्री अभिराम चरणों में अर्पित में रहू बन प्रणाम में किसी दिवस बंधन जाएंगे कुल करुणा है स्वस्थ विकल्प उसकी करुणा महान बंधन खड़ेगे स्मृति लौटेगी अस्वस्थ न रहो भयभीत न ज्ञानी बहुत भयभीत हो जाता क्योंकि उसे अपने पर सब करना खुद ही नाव बनानी है खुद ही नाव धोनी है तट तक ले जानी है खुद ही पथवार उठानी है खुद ही वाछी खुद ही वह यात्री है दूर है किनारा अज्ञात है यात्रा तूफान है बड़े आंधी बहुत डूबने की संभावना ज्यादा पहुंचने की कम, लेकिन भक्त को ये भय नाव तैयार है पटवार लिए माछी बैठ कर पटवार दे रहा है, कि आओ। में है। की आओ करुणा मंगलमय है करुण किरण की जिसमें आशा उसमें कौन अने घिरे मेघ तो बरसेंगे ही तब तरा तो हरसेगी जिसके घेरे घिरे उसी से सांस सांस सा आज अगर तन छाया भी है तो उससे क्या भय अंधकार से लौक कर ही जीव विलास भरेगा इसी अमा आरोप भोड़ जगेगी आशा पर जीने वाले मन की तो यही विजय है आज फिर चिंतन है क्यों और व्यथा क्यूँ जागे जी का के ज्वान सम्भाल ऐसी आगे जो कुछ है सो प्रभु की करती है प्रभुत्व सदा सदै अगर भटक भी गया है भक्त तो वो इसमें भी उसका ही हाथ होगा जरूर इस अभिशाप में भी कोई का को होगा ये भक्त का भाव ये भक्त की भाषा ये भक्त की साधना है कि वो कांटों भी छी फूल देखता है दुर्दिन में भी सुजन को नहीं भूलता अंधेरी अमावत में भी उसे थोड़ी का चांद याद बना रहता है उसकी आत्मा में तो पूर्णिमा ही रहती बाहर कितना ही अदेरा हो प्रीति बढ़ावे जब मैं धरनी पर डोले संत प्र बढ़ाते हैं तो धरती ऐसी प्रीति बढ़ाते हैं कि धरती नाचे, धरती पर लव नाचते हैं प्रीति में और नचाते हैं उनके पास जो आ जाता है भाई भी नर्द जाता है कितनी तरह कठोर वजन में मृत बोले और चाहे कभी उनकी बात कितनी ही कठोर क्यों न हो कभी तो सिर पर पत्थर की तरह आघात क्यों जाता है लेकिन जो जानते हैं वो जानते हैं कि वे चाहे कितने ही कठोर हो उनकी वाणी में अमृत थी और अगर मैं कठोर के होते हैं तो इसीलिए ताकि तुम में जो कठोर हो गया है वो तोड़ा जा सके है। ताकि तुम में जो जल हो गया है उसको तोड़ा जा सके अगर वे कभी छेरी हथौड़ी उठाकर कर भी तुम पर टूट पड़ते तो सिर्फ इसीलिए की अनगढ़ अच्छा कैसे मूर्ति बने उनको क्या है चार दुख खेरा तुम्हें चोट पहुंचाने का उन्हें कोई और तो कारण नहीं होता, उनको क्या है चार अब कुछ पाने को उन्हें बचा नहीं परमात्मा को पा लिया उसने पाने को क्या बचता है ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे प्रति कठोर होते हैं तो इसलिए कि किसी तरह के दुख नहीं पड़े दुखी आदमी दूसरों को दुख देता है नहीं इसलिए भी नहीं तुम्हें कोई दुख दे नहीं सकता इतना ही दुख उनके घर से उनके पास आते आते सुख हो जाता है तुम तो जे को उनके पास पहुँचते पहुंचते फूल हो जाता है तुम तो दो वाली उनके पास पहुँचते पहुँचते गीत बन जाता है जीव दारण के हित मूल फिर बहुते रह एक ही उनके भीतक दूर वह भी उनकी अपने नहीं परमात्मा की है कि जताए कि सोए हुए लोगों को उठाए स्वप्न में खोरे हुए लोगों को उनके स्वप्न से दुप स्वप्न से मुक्त करे पलटू सतगुरु पाए के दास भया निर्वाह पलट कहते हैं मैंने जिस दिन सतगुर पाया उसी दिन मेरा निर्माण हो गया फिर कोई और निर्माण न रहा पलटू सतगुरु पाए के दास भया निर्वाह निर्वाह अर्थ एक निश्चय हो गया और एक निर्वाण हो गया की तो दोनों में जित करते सदगुरु को पाके निश्चय हो गया की परमात्मा है विश्वास न रहा श्रद्धा हो गई की ईश्वर है सदगुरु है तो ईश्वर है सदगुरु को पाके ऐसे निश्चय का जन्म हुआ ऐसी आस्था जगी जो वही आस्था निर्वाण बन गई निर्माण का अर्थ अब कुछ पाने को नब सब लिया जो पाने योग्य था कितने मन किस दर्शन में प्रतिदिन किसी भोर आज कुछ और और छाई अपना उषा नई किरणों से भरा भरा रवि लाई धरा गगन क्यों बेवहल से है किसके आकर्षण में नैनो के पथ मन में उतरी मन कुछ ऐसा फेरा बाहर भीतर लगा पिघलना बाहर भीतर लगा पिघलने अंधकार का घेरा सकल अपरिचय मीट बन गया घर अपने पन में परिवर्तित परिवेश प्रकृति का यह मैंने क्या देखा वही रचना के अधरों की अमल धमल इसमित नया रूप धर समा गयी है जैसे किरण किरण में पुलकित है मन किस दर्शन में जिस दिन सद्गुरु मिलता है उस दिन हृदय पुलकित होता है वह दर्शन सद्गुरु का ही दर्शन नहीं सद्गुरु सदगुरु तो का है सदगुरु के झरोखे तो परमात्मा भरोकता है पुलकित है नंग किस दर्शन में और उस दर्शन के बाद ये सारा जगत रूपांतरित हो जाता है क्योंकि जिसने परमात्मा को एक खिड़की से देख लिया उसे हर खिड़की में दिखाई पड़ने लगता है उन खिड़कियों में भी जो कि बंद है वो जानता है की परमात्मा है सदगुरु की खुली खिड़की से देख लिया अब तो गुनाह चलते लोगों में भी वही दिखाई पड़ता है माना की उनके द्वार दरवाजे बंद है लेकिन जितर तो वही मालिक छिपा है प्रतिदिन किसी भोर आज कुछ और छवि छाई अपना घुसा नई किरणों से भरा भरा लगी लाई घरा दगन क्यूँ विभलते हैं किसके आकर्षण में उनकी मन किस, कि किस दर्शन में वही है सब एक अर्थों में और कुछ भी वही नहीं आकाश नया सूरज नया धरती नहीं आख नई तो सारा जगत नया दृष्टि नई तो सृष्टि नई नैनो के पथ मन में उतरी मन कुछ ऐसा फेरा बाहर जीतर लगा पिघलने अंधकार का घेरा सकल अपच के नीच बन गया घुलकर अपने मन में पुलकित है मन किस दर्शन सदगुरु को पाते ही द्वार मिल गया सदगुरु को पाते ही पहली बार तुम्हारी नाव का किनारे लगी सदगुरु को पाते ही आश्वासन सुरक्षा सदगुरु के साथ ही भविष्य सदगुरु के साथ ही जीवन में अर्थ लयबता परिवर्तित परिवेश प्रकृति का यह मैंने क्या देखा स्वयं रचना के अदरों की अमल धमल का नया रूप दर्शन गयी है जैसे किरण किरण में थे नर्शन फिर एक एक किरण सूरज थी उसकी ही खबर लाती हवा के झूठ उसी का संदेश लाते वृक्ष नाचते और वहीं नाचता जिसने सदगुरु ने उसको देख लिया उसने फिर और जिन्हें भी वही दिखाई पड़ना शुरू हो जाता पहला अनुभव ही कठिन फिर तो अनुभव पर अनुभव फिर तो द्वार पर द्वार जैसे पकड़ने से खुलते चले जाते दास निर्वार पर के दास निर्वाह और सार के कारण संत लिया अवतार हरी हरिहरजन को दुई कहे सोनर नर्क जाए पलटू कहते हैं कि जो भगवान को और भगवान के भक्त को दुर् कहता है वह आदमी नर्क जाता है उसका तो रहना भक्त भगवान ही हो जाता है दो मत कहना वहां दुई नहीं बचती हरिहरिजन को दुई कहे सोनर नर्क जाए सोनर नर के जाए हरिजन हरि अंतर माही जिसने परमात्मा को जान लिया वो जानते ही परमात्मा हो जाते हैं फूलन में जब बात रहे हरि हरिजन माही जैसे फूलन में बात दिखाई नहीं पड़ती अनुभव होती ऐसे ही हरिजन में भी परमात्मा को जिसने पा लिया उसने सदगुरु में भी दिखाई न पड़े स्पष्ट न आए लेकिन अगर पास गए अगर उपवासी बने अगर उपदेश लिया अगर उपनिषित को घटने दिया अदृश्य तुम्हें घेर लेगा संत रूप अवतार आप हरी धरते आवे स्वयं परमात्मा हो सकता है मुझे शांत हो गए मौन हो गए शून्य हो गयी मैं परमात्मा के उदरने के आधार बन उपदेश की हृदय में धारण किए हुए बहुओं में भेज पूजती हूँ मुझी आँखों में समार समेट समर्पित कर अशु बीगे कामना के फूल खुली आंखों में छिरकती के संग कभी इस स्मृतियों में सजाती है निराले रंग है कभी आंखों के हिलोले झूल क्या किसी दिन फिर मेरे इस गजर के द्वार फिर मेरा प्रवासी सजेगा अभिशाष क्या ना ये मेरी किसी दिन क्षम होगी फूल तुम्हारे पावन चरण की धूल जरूर हो जाता भरोसा है अक्षम में कुछ भी नहीं सिर्फ उसकी चरणों की धूल लेने की क्षमता चाहिए सभी क्षम में जाता है तुम्हारे पावन चरण की धूल क्या किसी दिन फिर न मेरे इस अजीर के द्वार फिरेगा मेरा प्रवासी सजेगा अभिकास क्या यह मेरी किसी दिन क्षम होगी धूल तुम्हारे पावन चरण की धूल जरूर होगी निश्चित होगी होती है होती रही है यही नियम है यही तो साम जो उसके चरणों में जुट गया मगर कहा उसके चरण खोजो आज तो आँखें अंधी है संवेदना शून्य है, है कहां उसके चरण खोजो सदगुरु को खोजो परमात्मा को जब खोजता है व्यर्थ खोजता है जो सदगुरु को खोजता है वो जटित हो जाता है सदगुरु को खोजते सदगुरु तो नहीं मिलता परमात्मा मिलता है और परमात्मा को जो खोजता है उसे परमात्मा तो मिलता ही नहीं सदगुरु भी नहीं मिलता सदगुरु का इतना ही अर्थ है जो अभी देह में प्रकट हो रहा वह परमात्मा जो अभी रूप में खड़ा आकार में खड़ा वह परमात्मा अभी निराकार को तुमने पहचान सको, अभी आकार से थोड़ी मैत्री बांधो तुम्हारे पावन चरण की धूल अभी किसी सदगुरु के चरणों की धूल बन जाओ भक्ति तरह उपदेश जगत को राह चला ले। और धरे अवतार रहे त्रिगुण संयुक्त बड़ा प्यारा वचन पलटू कह रहे हैं ऐसे तो सभी परमात्मा के अवतार क्योंकि आए हम वही उतरे हम वही हम सब उसके अवतरण और जरे अवतार रहे चिरगुण से संयुक्त सभी उसके अवतार है तो फिर सदगुणों में और सभी में अंतर क्या है जरा अंतर बाकी जो अवतार है वो चिरगुण से संयुक्त है वो बंधे वो चिरगुण की रक्सी में बंधे रजत सत्य इन तीन गुणों में पकड़े गए इन तीन की रस्सी में बंदे गुण का एक अर्थ रस्सी भी होता है त्रिगुण का अर्थ होता है जिसमें रस्सी तीन धागों से बुन के बनाई जाती है वैसे ही तीन धागों से बना हुआ हमारा जीवन संप जब धरे रहे चरगो से मुक्ता इतना ही फर्क है तुम रस्सी से बंधे हो संत रस्सी से मुक्त है तुम बंधे हो संत मुक्त है ईश्वर तो तुम भी हो ईश्वर संत भी है तुम सोए हो वजा हो तुम्हारे हाथ में जंजीब उसके हाथ मोहन ने अपने चांद पर एक काला ग्रह बना लिया माया का मोह का ममता का, का का काम का क्रोध का उस की खदी खुले आकाश में नीचे आ गया पलटू तो हरि नारद से भी बहुत का पलटू कहते हैं कि भगवान ने नारद तक को समझा समझा के ये बात कही क्योंकि नारद तक को समझ में नहीं आती नारद भी भगवान का गुमान जाते लोगों का नहीं नर का नहीं नारायण का नारा नारा ना। चले अपनी बजाए बजाने लगे वीर चले आकाशवीर का पलटू कहते हैं तुम कि मैं तुमसे कहता हूँ कि नारद को भी भगवान ने बहुत समझा समझा कर कहा कि तुम नाहक इतना परेशान होता यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं इतनी दूर की यात्रा वही मौजूद हूं मैं सब में मौजूद हूँ मैं नारद तक कुछ में नहीं आती ये बात तो अगर साधारण जनों को ना आती वो तो कुछ आश्चर्य नहीं पलटू हर नारस से भी बहुत सारा समझा है हर ही भजन को दुख है सोना नरदे जाए भूल कर भी हरि को हरिजन को दो मत कहना भूल कर भी सदगुरु को और परमात्मा को दो मत समझना उतनी जरा से तो तुम भटकते रहोगे उस भटकने का नाम ही नरक तुम दुख पाते रहोगे उस दुख पाने का नाम ही नरक चोला भया कोरोना आज भटे की खाद और जरा समझो देर हुई था कि बहुत देर वैसे ही हो कोई सांस होने लगी सुबह कब की बीत गई दोपहर भी जा चुकी सूरज झलने झलने को होने लगा चोया भया पुराना आज फटेगी वक्त वस्त प्रशील हो गए कब फट जाएगी कुछ भरोसा नहीं आज की कल मौत कब आ जाएगी द्वार कब द्वार पर कब तक देखी दे दे कौन जाने आज फटे की काल तेहूं कहे ललचा आज मरोगे की कल लेकिन याद ही नहीं करते लो अभी भी ललचाए हो अभी भी भागे चल रहे हो संसार अभी भी दौड़ रहे हो वस्तुओं के पीछे सब पड़ा रह जाएगा सब हाथ पड़ा रह जब बांध चलेगा बन जाएगा और देर कितनी कब बंजाड़े को चलना पड़े कौन जाने कब आदेश आ जाए तीनों पंदे बीत भजन का मरम न जाना बचपन बीत गया काश मनुष्यता राजनीतिज्ञों पंडितों पुरोहितों से जरा मुक्त हो जाए तो बचपन में ही भजन का मरम आ जितनी जल्दी और जितनी आसानी से बच्चे को वजन का मरना आ सकता है उतना फिर कभी आसान नहीं होगा रोज बात कठिन होती जाएगी ज्ञान बढ़ता जाएगा समझ बढ़ती जाएगी अपर बढ़ती जाएगी अहंकार बढ़ता जाएगा अनुभव की पर्थ धूल पर धूप इकट्ठी होती जाएगी दर्पण रोज मैला होना है बच्चे के पास निर्मल दर्पण अभी अगर भजन का मर्म आ जाए तो सबसे सुंदर लेकिन बच्चे को भजन का मरम नहीं आने देता हम तो डरते हैं तो साधु संगति में ना पड़ जाए नहीं तो आम करना ना रहेगा अभी धन कम आना अभी दुकान चलवानी अभी पद पर पहुंचाना अभी अपने अधूरे रह गए अहंकार को इसके कंधे तनक के पूरा करना इसके कंधे तरक के भी बंदूक चलानी तुम्हारे बाप तुम्हारे कंधे तड़क के बंदूक चलाते रहे चला चला उनके बापू के कंधे तड़क के बंदूक चलाते रहे चला तुम चला चला। अपने बेटों के कंधों को बंदे वक्त और बंदूक कुछ ऐसी कि चलती ही नहीं कारतूस ही नहीं है उसने यह है भी तो बहुत गिरे हैं हिन्दुस्तान नहीं बने एक सिपाही बार बार बंदूक से रहा था युद्ध तो चीन भारत का युद्ध हुआ मगर बंदूक नहीं था निकाल के कारतूस से बस तो तो हैरान हुआ अगर लिखा होता मेड इन इंडिया तो भी ठीक था लेकिन था मेड इन यू ऐसे आज हड्ड हो गई अपने पड़ोसी साथी को बता के हड्ड हो गई हम तो सोचते थे अपने मुल्क बनाओ तो ठीक है चले तो नमत्कार न चले तो भारतीय शुद्ध देसी है यूएसए और दूसरे का ना समझ यूएसए मत मतलब समझता लास्ट नगर सिंधी एसोसिएशन लास्ट नगर में कौन सी चीज नहीं बनती और सिंधी जो ना बनाए सब थो थोड़ा नाम भी क्या जगह चुनी उन्होंने उल्लासनगर तो यू एस एल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन कोई कानूनी मुकदमा भी नहीं चला बंदूक कभी चलती ही नहीं अहंकार कभी भरता ही नहीं भर सत्ता नहीं तुम भर पाए आप कृपा करो अपने बच्चों को ये मोड़ता न दे जाओ लेकिन तीनों पन बीत जाते बीत जाता है खिलवाड़ भूगोल के इतिहास पढ़ने में जो सब व्यर्थ सबसे सार्थक बात तो यह है कि बच्चे को भजन का वर्म आ जाए फिर और सब ठीक है मैं नहीं कहता कि गणित ना पढ़े और इतिहास न पढ़े और भूगोल न पढ़े लेकिन वो सब गोण है उससे रोटी रोजी मिलेगी जीवन नहीं आजीविका मिलेगी जीवन नहीं बल्कि तो जीवन का साथ पढ़े और बच्चा जितनी जल्दी भजन में डूब सकता, सकता है उतना कोई नहीं डूब सकता अभी चित्र तरंग निर्मल अभी, अभी परमात्मा के घर से आया आया अभी याद भी बिल्कुल मिट नहीं गई, कहीं न कहीं अभी याद है, अभी स्वर्ग की थोड़ी इसलिए स्वर्गी उसकी आंखों में अभी ऐसी गहराई ऐसी निर्मलता ऐसी निर्दोषता है ये क्षण भजन सिखाने के मनुष्यता में थोड़ी समझ आएगी तो हर बच्चे को पहली बात होगी कि हम बचन का बल बचपन बीच जाता खेलने में खिलौनों, जवानी बीत जाती और तरह के खिलौनों की बाबो स्त्री पुरुषों के पीछे दौड़ते रहो धन कमाओ पथ कमाओ बड़ा मकान बनाओ अब सब जानते हो कि सब पार जाएगा और जानते हो भली कि जो भी पाना चाहते हो मिल भी जाता तो भी कुछ नहीं मिलता हाथ खाली के खाली रहते दौड़ जारी रहती मगर जवानी ही नहीं बुढ़ापे तक में लोग भजन का मरम नहीं चल पाते सत्तर साल के हो गए अस्सी साल के हो गए मगर जमी है दिल्ली में ही नहीं आशीर्ष कि नरक की कैसे हज जाती। मैंने सुना है एक आदमी को कब्जियत की महा बीमारी की कहते हैं कि दो महीने बीत गए और मल विसर्जन नहीं हुआ सो नहीं हुआ डॉक्टर भी हैरान फिलहती दवाइया और इंजेक्शन और जो कुछ भी कर फिर कोई जर्मनी से खबर आएगी कि, कि नई दवा बने ये कैसी भी कब्जियत हो तो को कोई साधारण दोस्त देना नहीं जितो महीने से साधे बैठा आ, ऐसा प्राणी महायोगी डॉक्टर ने पूरी की पूरी बखत चला दी दूसरे दिन कोई खबर नहीं आई जिस दिन कुछ खबर नहीं आई तो वो दया पता लगाने की क्या हुआ भाई जर्मन दबा की क्या उसका भी ऐसा नहीं हुआ पूछा लोगों से क्या हालत है उनका कहा वो आदमी तो मर गया मगर अभी संडाट का नहीं निकला अभी मल विसर्जन रही है नबा जर्मन आदमी तो मर चुका मगर पहले मल मल विसर्जन हो जाए तो हम उसकी अर्थी से जाए हम अर्थी लिए बैठे वो संस में बैठे करीब करीब तुम्हारे नेताओं की यही हालत तो आश्चर्य होता है की मर के भी ये कुर्सी कैसे छोड़ देते ऐसी कश्य पकड़ते हैं राख छुड़ाव नहीं छोड़ते कोई टांग खींच रहा कोई हाथ खींच कोई पैर खींच कम भक्कम झुप्ती हो रही एक एक कुर्सी पर तीन तीन बैठे कुर्सी बनी है के लिए उस पर तीन तीन बैठे उम्र बीत जाती मगर समझ नहीं आती उल्ट तो कहते समझ एक ही है जगत में वो है भजन का भक्ति का आनंद भक्ति में तल्लीन होकर रसलीन होकर नाच लेने की कला कट गया जीवन प्रतीक्षा के सहारे अब कहा जाऊं चरण तजकर तुम्हारे भोर थी जब गए अब ढलने लगा है दिन तप रहा है कठिन वय का रवि तुम्हारे बिन कभी पाई भी तुम्हारी खबर हस्तित मन घिरा तो लेकिन गगन पर घिरा छूछा घन सतत पंथ निहार मेरे नये हारे सरद बीता शिशिर बीता हुआ मधु आगम सुना है फूला फला है तुम्हारा संगम कभी भी विश्वास पत्रों से हुई खाली विकल्पित निश्वास से है अब अपक डाली सूख रस जल कभी के हो गए सारे मिल गए प्रभु तुम्हें जैसे पुण्य सब संचित रह गई हूँ किंतु मैं ही अकंचन वंचित पूछती हूँ विनक तुमसे आँख में भर जल क्या रहेगा अंत मेरा शून्य ही केवल रहूंगी कब तक इसी विधि धारे कट गया जीवन प्रतीक्षा के सहारे अब कहा जाऊं चरम तस्कर तुम्हारे भरम छूटता नहीं माया का ममता का मोह था और भरम न छूटे माया का ममता का मोह था तो भजन का मरम हाथ नहीं लगता हम गर्ज में ही उलझे रहे तो सुन ही रह जाएंगे रिक्त ही रह जाएंगे थोड़ी सार्थक की तरफ आंखें उठाओ पुकारो उस आकाश के तारों को जरा देखो जरा सूरज से नाता जोड़ो क्षुद्रता से जरा ऊपर उठो खिल खिलो में से मुक्त हो और कहीं कोई अगर आकाश को उपलब्ध हो गया हो तो छोड़ो मत अवसर संग साठ कर लो उपदेश तो तो कह लो उपवास तो तो कर लो उपनिषद तो घट जाने दो तीनों पनगह बीत भजन का मरम न जाना नक्सित भय सफेद नहीं कहते जोर जोर धन गला है कर रहे थे अब तक भी औरों का गला रेत से जा रहे और अभी भी कर क्या रहे हो धन जोड़ रहे मर के इसी पर सांप बन के अनमार के बैठ जाने अब कहा करी हो यार ल ने किया तकादा अब पलटू कहते हैं फिर मत कहना अभी चेता देता हूँ फिर मत कहना अब का करी हो यार क्योंकि फिर कहोगे तो मैं तुमसे क्या कहूँगा अब क्या करी हो यार काल ने किया तकादा मौत द्वार पे आ गई अब कुछ किए नहीं हो सकता है चले एक वो जोर आए जो पहुंचा बाधा जिस वह घड़ी आ जाती मृत्यु की फिर कोई चोर नहीं चलता लेते माया मोहान से हो सब जान के अनजान बने हो जागे हो आखे बंद किए पड़े हो और सोने का बहाना कर रहे हो अब जागे को जगाना बहुत मुश्किल हो जाता है सोए को कोई जगा भी दे मगर जो बंद पड़ा हो क्या तुम्हें पता नहीं कि मौत आती रोज तो आती रोज तो कोई अड़ती उठती रोज तो तुम किसी को मरघट पहुंचाते हो क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी भी आती होती कि क्यों छोटा होता जाता आगे के लोग सड़क से जाते तुम्हारा नंबर भी ज्यादा देर नहीं आ जाएगा और 10 वर्ष बाद आएगा 20 वर्ष बाद क्या फर्क पड़ता है जैसे और जिंदगी गवा दी मूर्ता में बांकी बीस वर्ष भी देखे माया मोह जंजाल जल हो या मृदजल हो मुझे कौन छल व्यापक मेरा मन से अगर न छल मन की वलगा हाथ रहे तो क्या कुछ सास नहीं है वह सनाथ क्या हो की स्वयं जो अपना नाथ नहीं कहीं रहे मेरे प्रभु उनका मंजर यह ही हीतल हो अगर प्यास पर वस है तो फिर मन कैसे भटकेगा पथ चलने के अभिलाषी को कांटा क्या खटकेगा कुसुम पंचको का जीवन यात्रा पर सम्बल हो यह कह कैसे त्याग यह भव मेरे योग नहीं है भव मेरा है भव में क्या जो मेरा भोग्य नहीं सन यदि तरल, मृदुल यदि मन हो चरण न यदि टेंशन जरा सी बात साधने जरा पैर पक जाए शराबी की तरह न डगमगाए सन संवेदनशील हो सरल हो मन थोड़ा मृदुल हो देह टेंशन न हो जरा सी बात बांधनी जरा ंगीत अपने जीवन में साझा करने है और अपूर्व घटना शुरू हो जाता है लेकिन तुम व्यर्थ के पीछे दौड़ रहे तुम्हें सार्थक का हो सी नहीं तुम्हें सार की जैसे खबरी नहीं हो तुम आसार में ही नजर रहोगे तो सोला भया पुराना आज फटे की काल पलटू तहते लेते माया बोल जंजाल। मौत को ठीक से पहचान लो मौत किसी को छोड़ती नहीं मौत का कोई अपवाद नहीं और देर से आए कि जल्दी आए क्या फर्क पड़ता है चोला भया पुराना आज छठे की काल किसी न किसी घड़ी ये देह गिर जाएगी सातने ले जाने योग कुछ बातें है कुछ कमाई है कि जीवन ने सिर्फ गमाया ही गमाया अंधेरे अंधेरे में ही रहे या सुबह को भी चढ़ा है सूर्य की किरणें भी पी या बस अंधेरे का ही भोजन किया भोर आ गई मेरे प्री के मन में जगी किरण जैसे जग का कन कन छा गई अंधकार झुड़ गया ज्योति द्वार खुल गया पोलो हुई चंचल मधु झोंकों के अंचल जल थल का रूप बाहर झुल गया सोई को झकझोर कर जगा गई गई भोर आ रात गयी प्रीतों की रस रंग की गीतों की मेरी नित्य सपन की तूफानों के की गीत गई अनभट अनों की सपनों की पलकों में चेतना समा गई भोर आ गयी कलिका चटकी महकी विदन जागी चहकी खिल आये दल दिन के मुख दुखिया के मन में स्वर मील बना आगे दहकी लेकिन सब कुछ खोकर में सब कुछ पा गई भोर आ गई कह सकोगे ऐसा मृत्यु के किरण लेकिन सब कुछ खोकर में सब कुछ पा गई भोर आ गई मेरे स्त्री के मन में जगी किरण जैसे जग का कन कन आ गई भोर आ गयी कह सको तो धन्य भागी हो न कह सको तो अभागी हो धन्य भागी होकर जाना धन्य भागी होकर जा सकते हो कि भजन का मरम सीख बस भजन एकमात्र धन एक है भक्ति एकमात्र संपदा है क्योंकि उसी से मिलता भगवान अन्य सब सपना सपना यह संसार थोड़े सचेत हो जाओ तो तुम भी कह सकोगे भोर आ गई मेरे प्री के मन में जगी किरण जैसे झककर कन कन छा गई अंधकार भूल गया जो द्वार खुल गया कौन लो हुई चंचल मधु झोंकों के अंचल जल थल का रूप धार झुल गया सोई धरती को झकझोर कर जगा गई, भोर आ गई। रात गयी राबन की रस तूफानों की गीतों की, मेरी की की मेरी चमकी बीत गई अनघट अनों की सपनों की पलकों में चेतना समा गई, भोर आ गयी कलिका चटकी महकी विहगन जागी चहकी खिलाए जल झिनके मुख्य दुखचा गिरहन के मन में स्वर मील बना आगे बहगी लेकिन सब कुछ